श्री गर्ग संहिता विश्वजीत खंड तैतालीसवां अध्याय इलावृत्त वर्ष में राजा शोभन से भेंट की प्राप्ति स्वयंभु मनु की तपोभूमि में मूर्तिमती सिद्धियों का निवास लीलावतीपुरी में अग्निदेव से उपायन की उपलब्धि वेद नगर में मूर्तिमान वेद राग ताल स्वर राम और नृत्य के भेदों का वर्णन श्री नारद जी कहते हैं राजन इस प्रकार भद्राश्व वर्ष पर विजय पाकर श्री यादवेश्वर हरिभग यादव दैनिकों के साथ इलावृतव वर्ष को गए मिथलेश्वर मिथिलेश्वर वर्ष में ही रत्नमय शिखरों से सुशोभित देवताओं का निवास स्थान दीप्तमान स्वर्णमय पर्वत गिरिराजाधिराज सुमेरु है जो भूमंडल रूपी कमल की कर्णिका के समान शोभा पाता है उसके चारों ओर मंदर, मेरु मंदर सुपार्श्व तथा कुमुद ये चार पर्वत शोभा पाते हैं इन चारों से घिरा हुआ वह एक गिर्रा सुमेरु धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार पदार्थों से युक्त मरोरथ की भांति शोभा पाता है उस इलावर्त में जंबु फल के रस से उत्पन्न होने वाला जाम्बू नद नामक स्वतः सिद्ध स्वर्ण उपलब्ध होता है वहाँ जम्बू रस से अरुणोदा नाम की नदी प्रकट हुई है जिसका जल पीने से इस भूतल पर कोई रोग नहीं होता राजन वहां कदम्ब वृक्ष से उत्पन्न कादम्ब नामक मधु की पांच धाराएं प्रवाहित होती है जिनके पीने से मनुष्यों को कभी सर्दी गर्मी विवर्णता अर्थात कांत का फीका पड़ना थकावट तथा दुर्गंध आदि दोष नहीं प्राप्त होते उन मधु धाराओं से कामपूरक नद प्रकट हुआ है जो मनुष्यों की इच्छा के अनुसार रत्न अन्न वस्त्र सुंदर आभूषण सैया तथा आसन आदि जो जो दिव्य फल है उन सबको अर्पित करते हैं इसी प्रकार वहाँ सुप्रसिद्ध वन है जहाँ भगवान शंकर सरण हैं जिस वन में भगवान शिव स्वतः अपनी प्रेसी ज्योतियों के साथ रमण करते हैं तथा जिसमें गए हुए पुरुष तत्काल स्त्री रूप में परिणित हो जाते हैं स्वर्ण में कमल शीतल वसंत वायु केसर के वृक्ष लवंग लताओं के समूह तथा देववृक्षों के सुगंध के सेवन से मदांध भ्रमर ये सब इलावृत वर्ष की अत्यंत शोभा बढ़ाते हैं वह दुर्यमण्यु के अंकुरों से विचित्र लगने वाली वहाँ की मनोहर स्वर्णमय भूमि को देखते हुए भगवान श्रीहरि ने अलंकार मंडित देवताओं से पूर्ण इलावृत वर्ष को जीत कर वहाँ से भेंट ग्रहण की पूर्व काल के सतयुग में राजा मुचकुंद के जामाता सोभन ने भारतवर्ष में एकादशी का व्रत करके जो पुण्य अर्जन किया उसके फल स्वरूप देवताओं ने उन्हें मंदरा चल पर निवास दे दिया आज भी वह राजकुमार कुबेर की भांति रानी चंद्राभागा के साथ वहां राज्य करता है मिथलेश्वर वह परम सुंदर सोभन भेंट लेकर देवप्रवर भगवान श्री कृष्ण के सामने आया यद कुल तिलक श्रीहरि की परिक्रमा करके सोभन उनके चरणार बिंदों में पड़ गया और भक्तिपूर्वक प्रणाम करके उन परमात्मा को शीघ्र ही भेंट देकर पुनः मदालसा को चला गया बहुलास् ने पूछा देवर्षि प्रवर राजा सोभन के चले जाने पर भगवान मधुसूदन ने आगे कौन सा कार्य किया यह बतलाइए श्री नारद जी ने कहा राजन उस मंद्राचल के शिखर पर एक परम दिव्य सरोवर है उसमें स्वर्णमय कमल खिलते हैं यह देखकर किरीरधारी अर्जुन ने माधव श्री कृष्ण से पूछा देव की नंदन स्वर्णमयी लताओं और स्वर्णमय कमलों से व्याप्त यह अद्भुत कुंड किसका है मुझे बताइए श्री भगवान ने कहा स्वयंभु मनु के कुल में उत्पन्न आदि राजाधिराज पृथ्वी ने जहाँ दिव्य तप किया था उन्हीं का जब अद्भुत दिव्य कुंड है अर्थ इसका जल पीकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इसमें स्नान करके नरित्र प्राणी भी मेरे परमधाम में पहुंच जाता है श्री नारद जी कहते हैं राजन यही साक्षात भगवान ने एक तपोभूमि में पदार्पण किया जहां सदा आठों सिद्धियाँ मूर्ति मृति होकर नृत्य करती हैं उन सिद्धियों को देख उद्धव ने सनातन भगवान से पूछा उद्धव बोले भगवान मंदरा चल के समीप यह किसकी तपोभूमि है प्रभो यहाँ कौन सी स्त्रियॉँ मूर्तिमती होकर विराज रही हैं कृपया यह बताइए श्री भगवान ने कहा उद्धव यहाँ पूर्वकाल में स्वयंभु मनु ने तपस्या की थी उन्हीं की यह सुंदर तपोभूमि है जो आज भी परम कल्याणकारिणी है यही नारी रूप धारिणी आठ सिद्धियाँ सदा विद्यमान रहती हैं यहाँ जो कोई भी आ जाए उसे भी आठों सिद्धियां प्राप्त हो जाती है यहां एक क्षण भी तपस्या करके मानव देवत्व प्राप्त कर लेता है चतुर्मुख ब्रह्मा भी इस तपोभूमि के महात्मा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है श्री नारद जी कहते हैं राजन यो कहकर भगवान श्री कृष्ण अपनी सेना से घिरे हुए और बारंबार ध्वध भी बजवाते हुए उन अत्यंत उत्कृष्ट उत्कट प्रदेशों में गए जहाँ पूर्व काल में हिरण्य कच्छपू दैत्य तपस्या की थी और जहाँ लीलावती नाम की एक स्वर्णमय नगरी है उस लीलावती के स्वामी साक्षात वितिहोत्र नामधारी अग्नि है जो उत्तम व्रत का पालन करते हुए नित्य मूर्तिमान होकर राज्य करते हैं उन धनंजय देव ने भी परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्णचंद्र को भेंट देकर उनकी उत्तम स्थिति की इस प्रकार सारे इलावृत व्रत का दर्शन करते हुए देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण वेद नगर में गए जो जम्बूद्वीप का एक मनोरम स्थान है उस नगर में भगवान निगम अर्थात वेद सदा मूर्तिमान होकर दिखाई देते हैं उनकी सभा में सदा वीणा पुस्तक धारिणी वाग देवता वाणी सरस्वती सुंदर एवं मंगल के अधिष्ठान भूत श्री कृष्ण चरित्र का पा गान करती है नरेश्वर उर्वशी और विप्र आदि अपसराएँ वहाँ नृत्य करती हैं और अपने हाव भाव तथा कटाक्षों द्वारा वेदेश्वर को रिझाती रहती है मैं विश्वावसी तुम्बुरु सुदर्शन तथा चित्ररथ ये सब लोग वेणुवीणा मृदंग मुरुयष्टि आदि वाद्यों को खड़ताल एवं ध्वधुवी के साथ विधिवत बजाया करते हैं नरेश्वर वहाँ ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात अनुदात स्वरित तथा सासिक और निरुरासिक इस अठारह भेदों के साथ स्थितियां गाती रहती हैं नरेश्वर वेदपुर में आठों ताल सातों स्वर और तीनों ग्राम मूर्तिमान होकर जाते हैं आ, ए, उ, इन स्वरों में से प्रत्येक के स्वर्ग दीर्घ और प्लूत ये तीन भेद होते हैं फिर प्रत्येक के उदात, अनुदात तथा स्वरित ये तीन भेद होने से नौ भेद हुए फिर उन सबके शानुनासिक और निरुनासिक भेद होने से अठारह भेद होते हैं वेद नगर में राग रागनिया भी मूर्तिमती होकर निवास करती है भैरव नेघ मल्लार दीपक मालकोश श्रीराग और हिंदोल ये सब राग बताए गए हैं इनकी पाँच पाँच स्त्रियां रागनिया हैं और आठ आठ पुत्र हैं नरेश्वर वे सब वहाँ मूर्तिमान होकर विचरते हैं भैरव भूरे रंग का है मालकोश का रंग तोते के समान हरा है मेघ मल्लार की कांति मोर के समान है दीपक का रंग सुवर्ण के समान है और श्रीराग अरुण रंग का है मिथिलेश्वर हिंदोल का रंग दिव्य हंस के समान शोभा पाता है बहुलास्व ने पूछा मनुष्रेष्ठ ताल स्वर ग्राम और नृत्य इनके कितने कितने भेद हैं इन सब का नामोल्लेखपूर्वक वर्णन कीजिए नारद जी ने कहा राजन रूपक चरचरी परमठ विराट कमठ मल्लक झटित और जुटा ये आठ ताल हैं राजन निषाद ऋषभ गंधार सड़ज मध्यम धैवत तथा पंचम ये सात स्वर कहे गए हैं माधुर्य गधार और ध्रव्य ये तीन ग्राम माने गए हैं रास तांडव नाट्य गांधर्व कैनर वैद्याधर गौहक और अपसरस ये आठ नृत्य के भेद हैं ये सभी दस दस हाव भाव और अनुभावों से युक्त है स्वरों का बोध कराने वाला पद सारे ग ध नी इस प्रकार है राजन ये सब मैंने तुम्हें बताया अब और क्या सुनना चाहते हो इस प्रकार से गर्गसहिहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में वेद नगर का वर्णन नामक तैतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ